तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बास्प वह पिपूर्णलोचनमुति नमतराक्षक न मिट मधुरम मधुरस्व परमा च मधुरम मधुरा स्मृतिश बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्यां प्रयत्स पर भावयाम कोमल कूजयन वनम श्याम कुमार कह। वेद वेद ब्रह्म भाषता हृदय मम कूज राधुरम मधुराक्षर आरोह्यविता शाख वंदे वालम कल्पतरोर्दलित फलम सुख मुखा दृत संयोतम पिबत भागवतम रसमल मूरभ रसिका भु वि भाबुक जय राम जय जय राम <coughs> धर्म के आधार का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविन्द जय जय गोपाल जय जय धाण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मोर रे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 राधमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधव्या शिवा शिवा शिवा शिवा दा गेजो जगद भाषयतेखिल यमस यघ्न तत्जो विदिमा मकम गाश्यच भूता निधारय्य हमोजस उश्नामी चौषध सर्वा सोमो भूत रमक अहम वैश्वा नरो भूत प्राणिना देहमारश्रिता प्राणपान सयुक्त पचाम्यन्नम चतुर्धम नारायण भगवान के रूप है और विभु हैं अचिन्त माया शक्ति के योग से सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न भी है तो साथ ही साथ प्रस्थान के अनुसार जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है सर्वाधि अतव सर्वरूप है सत्य गुण के कारण उनकी उज्जवल अभिव्यक्ति प्रकाशक स्वरूप होते हुए प्रकाशक सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत रूपों में होते हैं। ये जो पारखी मनीषी हैं वे सूर्य चंद्र अग्नि और विद्युत के माध्यम से चिद्रूप परमात्मा का अनुशीलन करने में समर्थ होते हैं ये सब भगवान की दिव्य अभिव्यक्तिया विभूति मान्य हैं। इन विभूतियों के माध्यम से भगवान सर्वरूप हैं, सर्वाधिष्ठान है सच्चिदानंद स्वरूप हैं और वस्तुतः है, जीव तथा जगत के रूप में वे उल्लसित हैं माया शक्ति के कारण ही एक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा जीव जगत और जगदीश्वर के रूप में परिलक्षित होते हैं माया का प्रनोदन कर देने पर भगवान केवल सच्चिदानंद मात्र होकर अवशिष्ट रहते हैं वही का मौलिक अर्थात तात्विक स्वरूप है अर्थात उसी को तत्व समझना चाहिए इस राष्ट्र को व्यक्त करने की भावना से यहाँ पर चार श्लोक अभिव्यक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखार बिंद से आदित्य गत तेज के रूप में भगवान का अनुशीलन दर्शन करना चाहिए दसवें अध्याय में अर्जुन जी का वचन सन्नत है केसुके सुवे सुचिंत भगवान माया प्रभो आप सकल विभूतियों से रहित योग माया से भी अतीत हैं। आपका जो वह वा वास्तव परमार्थ रूप है उसमें नाम रूप लीला धाम की गति नहीं है मन निरालम्ब होने के कारण चंचल होता है सहसा उस तत्व की धारणा जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है अतः आप अपनी उज्जवल अभिव्यक्तियों का वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से मैं आपका चिंतन कर सकूं। शाखा चंद्रम न्याय है दूध का चीण प्राय चंद्र देखना हो नेत्र कुछ शिथिलो तब सहयोगी कहता है कि शाखा पर दृष्टि केंद्रित कीजिए की शाखा पर दृष्टि केंद्रित करने पर फिर कहता है कि ऊपर दृष्टि को केंद्रित कीजिए तब व्यक्ति को द्वितीय के चंद्रमा का दर्शन होता है इसी प्रकार उज्जवल अभिव्यक्ति का आलंबन लेने पर विभूति के अभिष्ठान स्वरूप सार रूप भगवत तत्व के अधिगम का मार्ग प्रशस्त होता है सहसा भगवान में मन रमा पाना कठिन है बात यह है कि अपनी अधिकार संपदा का अंकन करना बहुत आवश्यक है जब तक हम स्वयं को सगुण साकार समझते हैं, तब तक, तक हमारे इष्ट भी सगुण साकार ही हो तब उनका ध्यान सब सकता है हम स्वयं को सगुण साकार जानते और मानते है हमने इष्ट चुना सगुण निराकार को साकार का जो पक्षधर चित्त बन चुका है सहसा निराकार में रंग नहीं सकता हम स्वयं को सगुण निराकार समझते हैं, इष्ट चुना हमें निर्गुण निराकार को तो सगुण में संलग्न मणि सहसा निर्गुण का चिंतन नहीं कर सकता परोवर्य क्रम से चिंतन करने पर शनि सलेह मन में सूक्ष्मता की अभिव्यक्ति होती है और सत्य सहिष्णुता भी प्राप्त होती है जो चरम सत्य है वो तो दार्शनिकों को भक्तों को भी नहीं पच पाता सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए लोक में ही जिनकी मती रची पची है उनसे तो उस वेदांत व्यद परम तत्व का चिंतन क्या बनेगा भगवत भग भक्त भी या तो उस तत्व को मानते ही नहीं मानते भी हैं तो उसे गौण करके प्रस्तुत करते हैं उनके मन में भी प्रायः वह क्षमता नहीं होती कि उस तत्व का अधिगम कर सके और उसमें मन को रमा सके इसलिए बहुत ही सत्य का परिचय देते हुए मन सूरदास जी ने कहा निरालंब मन इत धावे आपका निर्गुण निराकार निर्धर्मक जाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत काल वस्तुकृत परिचे सदघन सिद्धन आनंद धन जो स्वरूप है वह तो शास्त्र प्रतिपाद्य होने के कारण हमको मान्य है लेकिन हमारे मन की योग्यता इस स्तर की नहीं है कि हम उसमें मन को सहसा रमा सकें, इसीलिए सूर सगुश लीला पद गावे या जो सूरदास है सगुण जो सर्वेश्वर परमात्मा है उनका यशोगान करने में प्रवृत्त हुआ है सूरदास जी जब कह सकते है की निराल्बमन हितूत भाव तो फिर सामान्य व्यक्ति तथ्य को क्यों नहीं स्वीकार कर सकता अतः अपने को धोखा में नहीं रखना चाहिए किसी अन्य के प्रति धोखा का व्यवहार ना हो या तो कठिन है होना नहीं चाहिए लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को ही धोखे में रखता है तो जब तक सभी साकार की उपासना सुदृढ़ न हो जाए तब तक, तक सभी निराकार में मन का रम पाना कठिन होता है ये अद्यपि मन रसिक है, है। लेकिन संक्रमणशीलता या चंचलता की भी इसमें पराकाष्ठा है तो जब अभिमत ध्येय पदार्थ रम्य पदार्थ वर्ण्य पदार्थ इसको मिल जाता है तब तनिक भी चंचलता का परिचय नहीं देता उस तत्व में स्थिर हो जाता है जैसे संक्रमणशील चंचरित को भंगरा को दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प मिल जाता है तो वह सर्वतो सर्वतोभावेल उस पुष्प के पराग का मकरंद का ही आस्वादन करता है उपनिषदों में कहा गया मकरंद का आस्वादन करता हुआ भ्रमर पराग पर भी चित्त केंद्रित नहीं करता क्योंकि पराग सभी प्रत्यय या अंतरंग पदार्थ मकरंद है उसमें जिस भवरे का चित्र रंग जाता है वो प्रमा वह। पराग की ओर भी समाकृष्ट नहीं होता है तो मन रसिक रसलम्पत है लेकिन चंचल भी उसकी चंचलता का प्रनोदन करने के लिए अधिकार की सीमा में उपास्य का अंकन करना चाहिए यद्यपि यद्यप उपास्य तत्व एक है लेकिन उसके प्रकार में भेद है इस पर विचार करना चाहिए भगवद गीता में श्री कृष्ण चंद्र का वचन है लोकेश विविधा निष्ठा निष्ठा एक वचन का प्रयोग है निष्ठा एक है विधा दो है लोकेश दिविधा निष्ठा तुरा प्रोक्ता मया नघ निष्ठा के प्रकार दो हैं स्वरूपता निष्ठा एक ही है इसी प्रकार भगवत तत्व तो एक ही है लेकिन अपने आप में वह अद्वितीय है और औपाधिक धरातल पर्व सगुण भी है साकार भी है मौलिक उसका स्वरूप निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ही है लेकिन औपाधिक धरातल पर्व सगुण और साकार भी है मानव के प्रतिषद के अनुसार अधिकार का अंकन करना चाहिए जागर और स्वर्ण में हम आप क्या होते हैं सगुण साकार होते हैं मांडू कुनिषद में ऐसा नहीं लिखा है मनन से प्राप्त होता है हजारों तत्व जो हैं वो मनन से प्राप्त होते हैं है या यादय स्मृति पुरुषा की मिशन कश्य काम आ शरीर मनुष्य उपनिषद का तो छोटा सा वचन है न लेकिन पंचदर्शी कार्य जी की मनन शक्ति कितनी तीव्र थी इससे भूमिकाओं को निकाल लिया सो के लगभग श्लोकों के माध्यम से केवल इस वचन का तात्पर्य अभिव्यक्त किया विद्यारण स्वामी क्या आत्मान से एक विजाने याद अयम स्मृति पुरुष की शरीर मन संजरे अर्थ बहुत सीधा साधा लगता है अपने आप राग रागनी निकालना चाहे इस वचन से तो हम लोग निकाल सकते हैं थे चिदाभास के साथ अवस्थाओं का इसमें वर्णन है हम आप नहीं निकाल सकते कुछ तत्व का वर्णन है यह भी निकाल सकते और आत्मा की अद्वितीयता का प्रतिपादन है यह भी नहीं निकाल सकते तो मनमी शक्ति तीव्र होनी चाहिए ऐसी सूक्ष्म होनी चाहिए कि वह निर्धर्म तक पहुंचने में किसी प्रकार संकोच का अनुभव न कर सके तो पंचदशी कार विद्या स्वामी जी ने अपनी तपस्या के बल पर मेधा शक्ति को इतने उद्दीप्त कि छोटे से बचन से उन्होंने कितना अभिप्राय व्यक्त किया सबके सब, सब शास्त्र सम्मत इसी प्रकार मानव उपनिषद में कुल बारह मंत्र हैं। जागृत में जीव को सप्तांग कहा गया स्वप्न में भी सप्तांग कहा गया इसी से निष्कर्ष निकलता है कि जागर दशा में हम आप प्रथा जीव सगुण साकार होते हैं, यह जो शरीर है सप्तांग है व्यष्टि में भी समि में भी दीलोक शिव भाग है सूर्य चंद्र नेत्र स्थानी है अग्नि मुख स्थानी है इस प्रकार विचार करें तो सप्तांग जो पुरुष है वह सगुण साकार सिद्ध होता है जागर दशा में हम आप सगुण साकार है अब विचित्र बात है यह स्थल शरीर सगुण साकार है इसमें पादात्म्य प्रति के कारण हम सगुण साकार माने जाते हैं और स्वयं को मान बैठते है सत्वता तो निर्गुण निराकार ही है परंतु सगुण साकार शरीर में तादात्म पति के कारण हमारी सगुण साकार संज्ञा होती है अब एक और विचित्र बात है पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार है गुणों का कार्य है प्रकृति का कार्य इसलिए सिगुण है और अतिन्द्रिय नेत्रों का विषय है इसलिए निराकार भी है कर्मेन्द्रिया भी सगुण निराकार ज्ञानेन्द्रिया भी सगुण निराकार प्राण भी सगुण निराकार मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंत करण भी सगुण निराकार लेकिन सदा तदभाव भाविता अब ये भी एक है भगवद गीता में जहाँ कहा गया सदा तदभाव भाविता प्रसंग के बल पर तो बहुत सीमित अर्थ इसका है प्रसंग से उठा लें तो बहुत विस्तृत अर्थ होता है मानवो कार्य का कारण संपूर्ण वैतथ प्रकरण की संरचना बस इस सूत्रात्मक वचन के आधार पर की सदा तदभाव बाधित है मानवो के कार्य का कारण श्री गौड़ पादाचार्य जी महाभारत की मननी शक्ति कितनी तीव्र थी सदा तदभाव भाविता इतने से अंश का मनन करके उन्होंने एक वैस प्रकरण की संरचना कर ली तो हमने क्या संकेत किया यद्यपि समग्र सूक्ष्म शरीर विचार करने पर सगो निराकार सिद्ध होता है लेकिन वासना की प्रगल्भता के कारण उस समय भी हमको आपको व्यवहार संपादन के लिए एक साकार शरीर प्राप्त होता है जिसमें हमारी आपकी तादात्म्य पत्ती अर्थात अहमदी होती है देवदत्त यज्ञ दत्त के रूप में कभी पक्षी के रूप में कभी व्याघ्र के रूप में भी अपने आप को देखते हैं तो स्वप्नावस्था में भी हम आप अंत चिंतित के बल पर ही सब साकार हो जाते वृंदावन की रसोपासना का अंतरंग शब्द है अंत चिंतित बपु अयोध्या में इस शब्द की प्रसिद्धि नहीं है अपने अपने अयोध्या की उपासना प्रक्रिया पद्धति है वहाँ बहुत सी शब्दावली है जिसकी प्रसिद्धि में नहीं है और यहाँ के रसको ने गौरी संप्रदाय मुंबार्क संप्रदाय आदि वल्लभ संप्रदाय आदि के रसिकों ने बहुत से शब्दों की संरचना की भावों की अभिव्यक्ति की जो ब्रजमंडल के बाहर किसी किसी के पास ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त है अन्यथा नहीं प्राप्त है तो अंत चिंतित वसु यहाँ की रसोपासना का अंतरंग शब्द है हम आप भी वासना की प्रगलता से सगुण साकार शरीर प्राप्त कर लेते हैं स्वप्न अवस्था में तेजस होते हुए सगुण निराकार होते हैं लेकिन उस शरीर में तादात्मति के कारण मानदू प्रतिशत उस समय भी हमको सप्तांग एको एकोनशत मुख मानती है सात अंगों वाला उन्नीस मुखों वाला कौन होता है तेजस सप्तांग को लेते ही हम सभी साकार हो जाते हैं अंत करण सगुण निराकार है ज्ञानेन्द्रिया सगुण निराकार है कर्मेन्द्रिया सगुण निराकार है प्राण सगुण निराकार है लेकिन आत्मा चैतन्य से अधिष्ठित और धनिदित मन वासना की प्रगलभता से जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्न की सिद्धि होती है मैं कहाँ से बोल रहा हूँ छंदो शंकर भाष्य आठवें अध्याय क्यों बताया अनुसंधान करना कोई चाहे तो उनको सुगमता प्राप्त हो हम लोग जहां से जो सामग्री लेते हैं बता देते हैं क्योंकि बहुत परिश्रम करके ये सब चीजें मिली है उसमें भी ये नहीं लगता कि मेरे परिश्रम से प्राप्त हुई है अनुग्रह से प्राप्त हुई है हर गुरु की करुणा से प्राप्त हुई है लेकिन भागवत में नव योगीश्वरों के लिए लिखा श्रमणा वातरचना दिगम्बर वात थे जिशा ही उनके वस्त्र बात माने वात कौन थे दिगम्बर थे श्रम पूर्वक उन्होंने अभ्यास विद्या का व्यंगम किया तो भगवान ऋषभ जी के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी अध्यात्म विद्या को आत्मसात करने में उनको पर्याप्त श्रम करना पड़ा आजकल हम सोचे कि बच्चे खाते में सब मिल जाये श्रम से वंचित होकर संभव नहीं श्रमणा वक रचना श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या को आत्मसात किया आत्म चैतन ऐसी अधिष्ठित अर्धनिर्त मन ज्ञानेन्द्रियों कर्म इंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगलता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है निद्रा दोष के वशीभूत होकर इतना आम समय लक्षण बनाने में कहाँ से लिया सड़क संहिता चरक संहिता में स्वप्न के सात हेतुओं का वर्णन किया गया आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता दो बार हमने उसका अध्ययन किया है शंकराचार्य होने के बाद और विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में एक बार आंशिक अध्ययन किया था लगभग तीन बार का अध्ययन है चरक संहिता भगवत कृपा से मैं बनाने की प्रक्रिया छोड़कर जितना दार्शनिक विभाग है सब प्रेम से पढ़ा सकता हूँ तो चरक संहिता में स्वप्न के साथ हेतु बताया जाए इसलिए हमने कहा आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निर्दित मन ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष की प्रगल्भता के कारण जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब तो स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है तो स्वप्नावस्था में भी हम स्वगण साकार होते हैं में में किसी प्रकार का अंकश चिंतित या बाह्य सप्त धातुमय या मनोमय विग्रह की हमें प्राप्ति नहीं होती मलिन सत गुण प्रधान प्रकृति जिसको अभिज्ञा कहते हैं उसमें तादात्म पत्ति के कारण सुसुक्ति में हम सगुण निराकार होते ठीक गाढ़ी नींद तक शास्त्र को पहुंचाइए गुरु को पहुंचाइए इष्ट को पहुंचाइए अपने को पहुंचाइए किस रूप में पहुंचोगे क्या <laughs> नींद तक शास्त्र को पहुंचाना चाहें किस रूप में पहुंचोगे गुरु को पहुंचाना चाहे गाढ़ी नींद में किस रूप में उनकी पहुंच हो और स्वयं को पहुंचा पहुंचे हुए तो हैं गाढ़ी नींद में स्वयं पर दृष्टि डालें उस समय में दृष्टि डाल सकते लेकिन गाढ़ी नींद की जो स्मृति है उसके आधार पर सुसुप्ति में हमारा क्या स्वरूप अवशिष्ट रहता है वह स्वरूप परिपूर्ण है या पूर्ण है उस पर विचार करना चाहिए तो गाढ़ी नींद में अविद्या और अविद्या वृत्ति सगुण निराकार होती है उसमें तादात्म्य पत्ति या विनिवेश के कारण हम आप सगुण निराकार होते हैं अहमिति का उच्चारण मैंने नहीं किया गाढ़ी नींद में अहमिति की गति नहीं है इसलिए हमने इसीलिए अभिनिवेश तो है तादात्यापत्ति तो है अहंग्रह निरपेक्ष तादात्यापत्ति अभिनिवेश का स्वरूप गाढ़ी निम्न में प्रकट होता है जागर और स्वप्न में अहमित पूर्वक अभिनिवेश और तादात्यापत्ति की सिद्धि होती है और सुसुप्ति में अहमिति निरपेक्ष तादात्यापत्ति अभिनिवेश की सिद्धि होती है अभिनिवेश अभिनिवेश में भी अंतर है जागरण और स्वप्न में अभ्यास है गाढ़ी लेन में, में अभ्यास की पहुंच नहीं है केवल अविद्या वृत्ति है और एक विचित्र बात है ये सब क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि बत्तीस साधक मुझ साधक के पास नहीं सारण में थे पच्चीस एकड़ जंगल में हम साधन करते थे कराते भी थे पच्चीस एकड़ के जंगल में जिनको रखना चाहते थे हम वही रह सकते थे तो साधकों की गतिमत स्थिति से बहुत सन्निकटता है और अपनी अपने मन के भी नखरे को जानते हैं गतिमत स्थिति इसलिए आजकल अपने आप को साधन का मार्ग प्रशस्त तो कर ले बहुत कठिन है तो जो हाथ पाँव चलाना चाहते हैं बुद्धि चलाना चाहते हैं इस मार्ग में उनकी सेवा हम किस प्रकार करें तो प्रवचनों में मनन के संदर्भ में जो तथ्य प्रकाशित हुए उनको प्रकट करने पर उनके मार्ग में हम सेवा दे सकते हैं सहयोगी बन सकते हैं इस अभिप्राय से गूढ़ रहस्य भी प्रायः सांकेत शब्दों में हम सभा में बता देते हैं दूसरी बात है कि आजकल जिज्ञासा का लोप है जो सामने दिखता है वो तो ऐसा अपने को व्यक्त करता है अपवागत स्वरूप छोड़ के कि पचास साल वो मुझको पढ़ाएगा तो वाणी ही लुप्त हो गई या <laughs> जो स्वामी जी महाराज एक संस्मरण सुनाते थे कोई दिग्गज विद्वान उनके पास आए मैं आपसे श्रीमद भागवत पढ़ना चाहता हूँ स्वामी जी ने उनके अधिकार का परीक्षण करने के लिए कहा आप तो स्वयं अत्यंत विद्वान हैं, वरिष्ठ विद्वान है आप मुझसे क्या भागवत पढ़ेंगे बस उन्होंने अपने वैद्य का प्रदर्शन पंडित जी ने शुरू कर दिया कि जो भागवत पढ़ने आए थे महाराज ने सोचा तो की पढ़ाने से छुट्टी मिली चलो <laughs> इसका अर्थ क्या है आजकल होता यही है या तो व्यक्ति के बुद्धि का स्तर ऐसा नहीं है कि प्रश्न कर सके जिज्ञासा कर सके या अहंकार इतना बड़ा है कि कुछ जानता भले ही न हो जानने की भावना लुप्त है मैं जब पूज्य गुरुदेव से वाराणसी में पढ़ता था धर्म सम्राट महाभाग से तो मेरे अतिरिक्त एक और व्यक्तियों के अतिरिक्त सब विभागाध्यक्ष जब प्राय उनसे पढ़ते थे मुसल गांव कर गजानंद जी सुब्रमण्यम स्वामी जी ये सब कभी कभी पूज्य बामदे जी महाराज जैसे विरक्त विद्वान संत भी आकर भाषिक मैं जो मीमांसा परक बच्चा है उनका अर्थ पढ़ने के लिए आते थे लगातार आते थे स्वामी बामदेव जी महाराज और तो वो एक महीने तक महाराज से पढ़ने आते थे मुझे याद नहीं तो मैं ही डिग्री डिप्लोमा वाला या विभागाध्यक्ष भाग नहीं था लेकिन मैंने एक ईमानदारी का परिचय दिया जो नहीं समझ में आता था विनम्रता पूर्वक प्रश्न कर देता था वह मेरे सामने एक प्रश्न था कि स्वयं को विद्वान सिद्ध करने के लिए अपनी मूर्खता को छिपा के रखू या प्रकट करू मूर्खता को प्रकट करूंगा तो विभागा जब से सब बैठे हैं हंस भी सकते है मैंने सोचा मूर्खता तो करोड़ों जन्मों तक कष्ट देगी ये तो इसी समय हंसेंगे हसे, इसलिए जो नहीं आता था वे खट के पूछ देता था भगवान मुझे नहीं समझ में आता इसका अभिप्राय क्या महाराज बड़े लाल प्यार से बिना डांटे हुए पढ़ाते थे एक बार मेरे प्रश्न पर हंसेगी ठाका मार करके उन्होंने कहा कि अमुक अमुक अमुख दार्शनिकों का जो आत्म तत्व है वो भी वो है तो हमने कहा फिर कहा उन्होंने नाखून के आद्रभाग में करोड़ों आत्माएं उनके प्रस्थान तो न्याय वैशेषिक योग पूर्व मीमांसा के अनुसार और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा भी आत्मा को विभुही मानते उनका जो आत्म तत्व है हुआ देह परिच्छेद परिच्छेद होने कारण असंख्य है विभ असंख्य भी है तो हमने कहा कि एक आत्मा तो दूसरे को धक्का नहीं देता आप कह रहे कि नाखून के अग्रभाग में उन प्रस्थानों के अनुसार करोड़ों आत्माएं है तो महाराज बहुत हंसे <laughs> तो मुझे प्रसन्नता हुई कि टोचली वाणी सुनकर जैसे माता पिता हंसते हैं मुझे यह नहीं लगा कि महाराज ने मुझे मूर्ख समझा समझा भी नहीं बहुत लार प्यार से पढ़ाया तो उन्होंने कहा मेरी बात गांठ बांध लो व्यापक जो वस्तु होती है वो तो देश के परिच्छेद से शून्य होती है ना, तभी तो उसको व्यापक कहेंगे वो जगह नहीं अब यह जब पुज गुरुदेव ने कहा तो व्यापक वस्तु जगह नहीं छेपती इससे तो मुझे संस्था चलाने में बहुत सुगमता हो गई किसी जगह जाओ हम तो अधिकतर दूसरे के आश्रमों में रहे हैं इस शंकराचार्य के पद पर आने के पूर्व अभी भी अपने आश्रम में नहीं रहते हैं। हम तो पूर्वाचार्यों का मठ मानकर उसका संचालन करते हैं, अपने को मठाधीश या शंकराचार्य मानकर संचालन नहीं करते पूर्वाचार्यों को शंकराचार्य मानकर आदि शंकराचार्य की सेवा समझकर कर मठ का संचालन करते मठ का अभिपक समझ कर स्वयं मटका संचालन नहीं करते मन में कभी भाव ही नहीं आता कि मेरा मठ आदि शंकराचार्य का मत है हम उसकी सेवा में नियुक्त हैं उनका निग्रस तो कोई कहीं जाए अगर यह नियम मालूम है तो विभिन्न वस्तु जगह नहीं छेपती तो अपने आप को क्या करेगा व्यवस्थित कर लेगा अंग्रेजी में बोले तो फिट कर लेगा फिट हो जाएगा कहीं भी और जो व्यक्ति अहंकार के बसी घू जगह छेकता है परिचिन हो गया न अगर यह मालूम पड़ जाए कि मैं सुखी हूँ तो सुख सीमित होगा या असीम परिचन्न अहम के दर में दैवी संपत्ति आने पर भी आश्रित संपत्ति बन जाती है जिसको ये पता है कि मैं सुखी हूँ उसके पास सुख बहुत स्वल्प है जिसको ऐसा लगता है कि मैं विद्वान हूँ उसके पास विद्या बहुत स्वल्प है तभी तो मानता है मैं विद्वान हूँ विज्ञानमय कोष में तादात्म्य प्रति है या नहीं जिसको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूँ मनोमय कोष में तादात्या प्रति है या आनंदमय कोष में इस पर शायुनाचार्य जी का जो तैत पर भाष्य है वो देखना चाहिए शाखा भेद से तैत पर जो शायुनाचार्य महाभाग का भाष्य है फलात्मक आनंदमय कोष जिसको प्रिय मोद और प्रमोद कहते हैं उसको किस कोष के अंतर्गत रखना चाहिए है तो आनंदमय कोष लेकिन प्रिय मोद प्रमोद की स्फूर्ति मनोमय कोष को लेकर होती है द्वंद्वात्मक सुख दुख मन में रहता अब और द्वंद रहित केवल सुख आनंदमय कोष में या भेद वहाँ पर है मेरा एक ग्रंथ है सायण भस् और शंकर भस दोनों को मिलाकर पंच पर सपने का योग नहीं लगा कहीं अलमारी में है तो मैंने संकेत किया कि यह स्वप्नावस्था में भी जीव सादात्मा प्रति के बल पर सगुण साकार होता है सुसुप्ति का वर्णन कर रहा था ध्यान रखने की आवश्यकता है सुखानुभूति तो है सुसुप्ति में तभी तो विठान दशा में व्यक्ति कहता है सुखम हम अस्वापम सुख पूर्वक सोया लेकिन अहंग्रह निरपेक्ष सुखानुभूति है या नहीं ना हो सुखानुभूति हो अहम के गर्भ में सुख नहीं है सुसुप्ति के सुख का कितना महत्व हो गया इस समय अहम सुखी अहम दुखी करता हम, भोगता हम, अहम करता मम कर्म इस प्रकार के भावदीत होते हैं सुसुक्ति में हम अनुभविता हैं, भोगता हैं, लेकिन आंग्रा पूर्वक नहीं ज्ञाता हैं, है आंग्रा पूर्वक नहीं साक्षात ज्ञान स्वरूप होकर साक्षात सुख स्वरूप होकर रहना तो कठिन है ना? वो तो सुसुक्ति से अतीत है पहले अहंगरा शून्य भोक्ता होना तो सीख क्या अहंगरा शून्य भोक्ता कब होते हम सुसुक्ति में होते न सुख मापसम न किंचित अवेदिशम मा मध्यहम नाद्यासिषम इस प्रकार का जो परामर्श या स्मरण होता है सुसुक्ति टूट जाने के बाद यह अहम अहम अहम का उल्लेख लेकिन सुसुप्ति पूर्वक अनुभव होता ही नहीं है अगर सुसुप्ति पूर्वक अनुभव हो तो सुसुप्ति का नाम स्वप्न हो जाए सुसुप्ति ही न रहे अहम सब प्रसुप्त अहम तो सो जाता है तो सुखानुभूति तो होती है लेकिन अहम निरपेक्ष अहम निरपेक्ष भोक्तित्व का पहले उदय होना तब तो सर्वथा भोक्तित्व का विलोप होगा और अहमनिरपेक्ष ज्ञातित्व का उदय हो और सुख के अन होते हैं सुसुक्ति में लेकिन अहंग्रह पूर्वक नहीं अहंग्रह निरपेक्ष ज्ञातित्व और भोक्तृत्व का उदय होना चाहिए जीवन में कितना कितना सुख मिलेगा अहंकार का बोध लोग लादे फिरते हैं अच्छा ममता भी नहीं होती अहमता नहीं होती ममता नहीं होती इसलिए अभ्यास भी नहीं होता विवेक चूडामणि में शंकराचार्य महाभाग ने अभ्यास की परिभाषा की अनात्म वस्तुओं में अहमता ममता इसका नाम अभ्यास है सुसुक्ति में नहमता होती है न ममता होती है उससे ऊपर अभ्यास से ऊपर की भूमि में अनुभूति होती है सुखान सुखानुभूति भी अज्ञान की अनुभूति भी तो सुसुप्ति में अविद्या वृत्ति या विद्या में तदात्म्य पत्ति या विनिवेश के कारण हम क्या हो जाते हैं सगुण निराकार और अगर कारण शरीर का भी अपनोदन या निरसन कर लें या लेवृत्ति हो जाए तब तो क्या होते अपने आप में क्या होते निर्गुण निराकार यह हुआ न क्रम इसलिए व रूप वखानो जानो पुनपुन सगुण ब्रह्मरति मानो भन लोक चन विलोक अवधेश तब सुनियो निर्गुण उपदेशा तो यहाँ पर विभूति के माध्यम से भगवत तत्व के अधिगम भगवत तत्व की धारना का मार्ग क्या हो सकता है अर्जुन ने प्रश्न किया था दसवें अध्याय में केश केशु, केशु च भावोष भावेशु चिंत भगवन मया विस्तरण आत्मन व योगम विभूति में मृतन तृप्ति नहीं हो रही और कई बाद में भगवान ने कहा काम से दिव्य विभूतियों का आलंबन लेकर मन को अत्यंत दिव्य और सूक्ष्म करना चाहिए उसके बाद उन विभूतियों से भी मन को कर्षित करके विभूतियों के बीज योग में मन को लगाना चाहिए एकता विभूति नियोगम छभूति का अर्थ है सार, भाव सार और बस इतना ही क्रियासार वस्तुसार भावसार का नाम है विभूति उस विभूति की अभिव्यक्ति होती है योग माया के माध्यम से अब भगवान रह जाए माने ब्रह्म रह जाए या आत्मा रह जाए और योग माया रह जाए विभूति का चिंतन छूट जाए वहाँ मन को रमाना चाहिए उसके बाद योग माया का भी सूक्ष्म बुद्धि से निरसन करके केवल ब्रह्मात्मक आत्म तत्व में भगवत तत्व में मन का सन्निवेश करना चाहिए यह जो है विधा है परोवरीय क्रम ऐसी उत्तरोत्तर सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति होती है इसी संदर्भ में पंद्रह में अध्याय का वचन है भगवान शंकराचार्य महाराज ने चार श्लोकों को विभूति से संस्पृष्ट माना है चार जो श्लोक है यदादित्य गेजा आदि भगवान शंकराचार्य ने कहा यह विभूति भगवान की विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया तो है, है तो भगवान ज्योतिष स्वरूप है किस प्रकार की ज्योति है तो भगवत गीता के तेरहवे अध्याय में वर्णन आया ज्योतिषा मित्योतिष तमसा पर मुख्यते ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम हृदय ज्योतियों की भी ज्योति भगवान है अधिभूत ज्योति अधिभूत ज्योति उससे प्रत्यक कौन है अध्यात्म ज्योति उससे भी प्रत्यक है अधिदैवक ज्योति श्री नीलकंठ जी ने इस श्लोक का अर्थ अधिदैवक प्रधान किया मधुसूदन सरस्वती जी ने बिल्कुल शंकराचार्य जी का अनुगमन करके अर्थ किया लेकिन नीलकंठ जी अनुद्रधान मानकर ज्योति का अर्थ आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत ज्योति विद्युत का वर्णन यहाँ नहीं तीन का वर्णन है नेमा विद्युतो भांति पुतोल अग्नि वहां पर विद्युत सहित चार ज्योतियों का वर्णन तो अभिभूत ज्योति अध्यात्म ज्योति उससे प्रत्यक है अधिदेवत ज्योति उससे प्रत्येक क्या है जीवत ज्योति उससे प्रत्यक क्या है माया ज्योति उससे प्रत्यक क्या है माओपाधिक मायाधिष्ठान भगवत ज्योति ज्योति तज ज्योति तुलसीदास जी ने एक वचन लिखा ब्रह्म सूत्र शंकर वास का जन्म के बिना उसका अर्थ नहीं लगता एक अधिकरण का ही सार गिने चुने शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा विषय कारण सुरजीव समेता सकल एकते चारों भाई एक से एक सचेता दर्द भी तो सचेत एक ही ज़्यादा सही रखने से अवल पुंज हो जाता विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक, एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई एक वचन है भाषिकार कोई कोई विद्यानंद स्वामी जी का मानते है चाहे श्री भाषिकार हो दिग्दृश्य विवेक चाहे विद्यानंद स्वामी जी का हो श्री भाषिकार के नाम पर प्रसिद्ध है रूपम दृश्यम लोचनम साक्षी यहाँ अधिदेव का वर्णन नहीं है लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है जहाँ शंकराचार्य ने अधिदेव ज्योति का वर्णन किया है और चांदो प्रसाद में तो बहुत से ऐसे प्रसंग है तुलसी तो राज्य में सबको मिलाकर लिखा विषय विषय कहते अध्यात्म अधिभूत को जिसको हम अधूत कहते हैं उसी का नाम दिशा है। कारण कहते अध्यात्म को सूर कहते हैं अधिदेव को हो गयी विषय करण सूर्य अध्यात्म फिर आगे क्या किया जीव क्रमश परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से ज्योतियों का वर्णन विषय उद्भासित है किस करण से विषय क्या है किसी के उदभाषक नहीं होते उद्भाषित ही होते है कर्ण के द्वारा विषय उद्भाषित होते हैं कारण अपने अधिदैव के द्वारा उद्भाषित होते हैं अधिदैव से भी उत्कृष्ट ज्योति का नाम है जीव या आसन से मत डोल रहे तो एक पी मिलेंगे लो जी पांच मिनट ज्यादा हो गया आज कंप्यूटर लेके बैठ गए और श्रीजीव गोस्वामी जी और भी सुना क्या चक्रवर्ती जी कि थी जो टीका है के वदंत तत्व तत्व उसमें अभी हिंदी अनुवाद मन में सोचकर कम्प्यूटर पर करने लगे दस मिनट उसमें विलंब हो गया हम लोगों की स्थिति बहुत दिक्कत होती है मन लगता है तब तक कोई कार्य आ जाता है <laughs> इसीलिए वो पागल जैसे होता है अनुसंधान करने वाले तो हम लोगों को तो राष्ट्र का भी दायित्व निभाना है समय सत्संग में जाना है प्रवचन करना है गोष्ठी है और जो लगन लग जाए लिखने में जब मन रस रस विघोर होता डूब जाता विषय में तब होता अरे अमुक काम करना तो वहां से मन को निकालो फिर लिखने लगे तो वो भाव आवे या ना भावे इसलिए पूज्य गुरुदेव ने हमको बहुत संभाला एक बार औरों के दृष्टि में अस्वस्थ से थे हमारी दृष्टि में अस्वस्थ थे नहीं अस्वस्थ थे से थे औरों के दृष्टि में तो बोलने में बहुत कठिनाई होती थी एक दो बाकी ही दिन में बोलते थे एक बार मैं बैठा था कल्याण के संपादक जो आजकल मेरे दूर हैं है राधेश्याम खेमका का भी आ गए उनको महाराज के स्वास्थ्य का ठीक से पता नहीं था उन्होंने पूछ दिया महाराज पंचकोश क्या चीज है मैं बैठा था राजेश बैठे थे महाराज तो थे उन्हीं के सानिध्य में था महाराज ने मेरी और मूको कहा पंचकोष पंचकोश पंचकोश दो बार मुझे नहीं समझ में आया तो मुझसे कह रहे कि कहो तीसरे बार का हूँ तो कहा क्या भगवान मुझे आज्ञा 45 मिनट तक तो बच्चे की बोलता ही गया बीच में रुका ही नहीं तो गुरुदेव ने कहा कि पहली बार बेटा कहा तो सब बोलते नहीं थे बेटा अभी जाओ नीचे बुद्ध पर कभी भरोसा मत करना जो तुमने कहा वो सब शास्त्र सम्मत है लेकिन कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं दोनों बात कही शास्त्र विरुद्ध तुमने एक शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन कोष के बारे में सब शास्त्रों को ले ऐसा जरने नहीं मिलेगा विज्ञान रहे या न रहे अभी जाके लिख लो लिख लो दो तो फिर बात बन जाएगी नहीं तो अपना चिंतन भी कब साथ दे कब न दे कर नहीं सकते फिर कहा इस प्रकार के जो भी भाव लिखते जाना कहने नहीं सकते बुद्ध कब काम दे कब न काम दे हम आप तो होते क्या हैं भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक कहा महाभारत अन पर भगवान श्री कृष्ण से कहा अर्जुन ने महाराज आपने गीता का उपदेश दिया उसके बाद तो युद्ध में लग गया मार का मनन का अवसर नहीं मिला मैं भूल गया एक बार पुनः मुझे गीता का प्रदेश कर दीजिए अन गीता पर्व है महाभारत में भगवान ने डांक लगाई फिर गुरु जी ठहरे अरे तुम बहुत बहुत हो वो जो ज्ञान था भोल व्य था फिर क्या कहा भगवान बहुत ऊंची बात अब मैं भी चाहू तो गीता का प्रदेश फिर नहीं कर सकता ये भगवान का वचन है हैीता मैं भी चाहू तो गीता का उपदेश नहीं कर सकता आत्म योग में स्थित होकर मैंने उपदेश किया था अब मेरे मुख से दोबारा गीता निकलने वाली नहीं कुछ आख्यायिकाओं का आलम्बन लेकर कुछ इतिहास का आलम्बन लेकर तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करता हूँ उसी को तुम गीता मान लो उसका नाम है अनु लीजिए तो भगवान यह कह सकते हैं लीला है भगवान यह कह सकते हैं कि दोबारा मैं भी गीता का प्रदेश नहीं कर सकता तो कुछ गुरुदेव ने कहा कि जो भाव आता है दोबारा आ ही जाएगा यह नहीं कह सकते इसलिए इन सब दिव्य भावों को गुम्फित करना चाहिए लिखना चाहिए तो आज हमने कहा सुसुप्ति में जितना सूक्ष्म जीव रहता है उस स्तर की भावना जब जागर में व्यक्त हो जाए तब सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन ठीक से होता है ये मुसलमान ये क्रिश्चन ये आर्थ फिसल जाते हैं, है प्राय इनकेश्वर ये योगी इनके ईश्वर सगुण निराकार इनमें कोई ऐसा नहीं जिनका ईश्वर सगुण साकार हो। इसके ये भाव भागेश्वर मंदिर है न यहाँ पर पहले तो महाराज का प्रतिबंध था मेरे अलावा सुबह कोई नहीं बोल सकता प्रतिबंध था हम इन अनु विनय करके बहुत चेष्टा करके पांच सात दिन तक बामदेव जी महाराज श्री वामदेव महाराज को तो का साथ आप नहीं मानते हो तो ये भी बोलें किसी को बोलने का अब हम अनुपस्थिति में तो नहीं बोलता तो उपस्थिति में अभी किसी को बोलना हो उनको पसंद नहीं इतना तो उस समय महाराज के अनुपस्थिति थी, थी, थी बंबई में थे नब्बे दिनों तक एक एक घंटा अवतारवाद पर यहाँ प्रवचन किया था उसमें बोलते समय एक रहस्य निकला जो आज ही मेरे लिए रहस्य है जिन दार्शनिकों का विचारकों का पंथाइयों का कुछ भी कह दें मधब परस्त व्यक्तियों का ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है उपादान कारण भी नहीं है अभिन निप्तोपादान कारण नहीं है उनका ईश्वर सभी निराकार ही होता है ऊपर निर्गुण नहीं होता नीचे साकार नहीं होता इसलिए अब ये द्वार समाजी है इनका ईश्वर सभी निराकार है अब साकार को तो मानते नहीं और मन में क्षमता नहीं कि निराकार का दर्शन चिंतन कर ले तो फिर गुरा न मानो हो होली है फिर यह स्त्री आदमी में ही रमे रहते हैं धनुष अपना गला घोट लिया ना, क्योंकि आपकी योग्यता सगुण साकार की उपासना की है और आप साकार मानते हो ही मानते ही नहीं तो इन लोगों का फिर उत्कर्ष नहीं हो पाता घुमा फिरा कर ये पूजा तो कुछ न कुछ विकल्प ढूंढ लेते मन विकल्प ढूंढ लेता है इनका सिद्धांत विकल्प ढूंढे या ना ढूंढे मन विकल्प ढूंढ लेता है इसलिए आज के प्रवचन का सहार यह हुआ ये विभूति है यदादित्य रतन तेजो जगत भाष होते चंद्रमा सेवल वस्तुस्थिति को व्यक्त करने की भूमिका होगी भगवत कृपा से योग सदा तो कल इसकी व्याख्या होगी ये भी व्याख्या आवश्यक अधिकार संपदा का अंकन क्यों आदित्य का अग्नि का चंद्रमा का आलम्बन लेकर भगवान ने अपने तेज का वर्णन किया इसलिए की कि सत्य प्रधान है और भगवत तेज, तेज का अभिजनक दिव्य संस्थान है अतः इनका आवलंबन लेकर वो सर्वथा मन वाणी ऐसी अति तेज का अधिगम प्राप्त करना चाहिए हर हर महादेव